आइए सुने कार्यक्रम हवा महल नया अली बाबा चालीस चौचिले लेखक केपी सक्सेना निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर नयर छोटो हिज अरे भाई सुनती हो जरा मेरा शेव का सामान और गर्म पानी भिजवा देना यहाँ छत की कुनकुनी धूप बड़ी प्यारी लग रही है सिर्फ इतवार को ही तो नसीब होती है ये धूप बाबुल मुरा छोटो हिज ओ हो, हो आइए, आइए इधर खिड़की से ही निकल आइए धूप रहे से अजी खाक सेक रहे हैं भाई प्रताप बाबू कल से हम वीरान हो गए बस तनहाइया अरे कब हुआ ये सब क्या बीमार थी भाभी जान मोहल्ले में किसी को कानो कान खबर नहीं बहुत बुरा हुआ आज बुरा हुआ आप जो समझ रहे हैं वो नहीं हुआ बेगम माशा सही सलामत जुगाली कर रही हैं इससे भी बड़ा हादसा हो गया ओह आई एम वेरी सॉरी आखिर हुआ क्या अरे भाई हम रिटायर हो गए खुदा कसम प्रताप बाबू हम रिटायर हो गए <laughs> अरे, अरे अरे सो तो होना होना ही था रफन मिया। खाक होना था रफन खाक मैं पूछता हूं प्रताप बाबू कि ये कहां का इंसाफ है कि एक आदमी उम्र के चौवन साल ग्यारह महीने और उनतीस दिन मजे में चलता रहे और उसे अचानक अगली सुबह अपहिज करार दे दिया जाए कि मियाँ जाओ बच गई घंटी अरे तो इसमें नई बात क्या है रफन मियाँ सभी रिटायर होते हैं बहुत की नौकरी अब आराम कीजिए अरे खाक आराम कीजिए वक्त कैसे कटेगा दीवारों से सर खपाए भली कही आपने <laughs> अरे कुछ कीजिए कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए फुर्सत ही फुर्सत है <laughs> का सामान ले लीजिए पानी भी हो रहा है अच्छा भाई चलते हैं कुछ ना कुछ करना ही होगा वक्त काटने के लिए आदाब आदमी क्या कह रहे थे बड़े उदास लगते थे रिटायर हो गए हैं देखिए अब क्या गुल खिलाते है तो ये शोर कैसा है बरसों बाद आज मौलाना ऊंची आवाज में टॉके हैं। जरा पता लगाना तो अच्छा देखती हूँ लगता है बरसों की दबी ढकी स्टीम आज खुली केंचुल उतारी है बुढ़े ने नौकरी भर बीवी के आगे गुटरगूं गुटरगूं करता रहा आज दहाड़ा है मेरा शेर बाप रे बाप रफन साहब मारे गुस्से की दहक रहे हैं और रफरानी बेचारी टसवे बहा रही है अरे पर हुआ क्या शायद बेचारी शलगम की हांडी में जीरे का बघार फूल गयी अब कस्मे खा रही है की मुझे माफ कर दो खीर और हलवे में भी बघार दे दिया करूँगी मगर बुरा पटरी से उखड़े हुए हैं क्या हुआ आज मर्दान की जागी शोहर होने का सही हक रिटायरमेंट के बाद <laughs> अच्छा भाई मैं ऑफिस चला अरे मारे का चले आ रहे हैं अली बाबा प्रताप बाबू दफ्तर चल दिए अजी हाँ जी हाँ आज जरा देर हो गई अरे आग देर हो गई भाई प्रताप बाबू ये जो लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं सैकड़ों बच्चे अतीम हो रहे हैं सो खुशी हो रही है जी जी मैं समझा नहीं आग नहीं समझे भाई ये बम्बारी बंद भी करवाओ ना ये जरा धीरे बोलिए रफन मिया चौराहे का मामला है खाम किसी को शक हो गया की बम्बारी हमारे हुक्म से हो रही है तो लेने के देने पड़ जाएंगे अरे आपसे किसने कहा कहेगा कोई खाक? अखबार शुरू किया है वक्त तो कटे अब बात साफ हुई ना नहीं तो हम कहें इधर कड़वा तेल क्यों अचानक महंगा हो गया सब मशीनें चिकनी करने के लिए खप रहा है कहता नहीं समझते। आ, जी, जी, जी, जी। आ, अच्छा अच्छा मैं चलू बहुत लेट हो गया आधा बर्स है आधा बर्स है आधा बज बा तो नए नए सिम सिम खोलता ही जा रहा है आ, शाम को मिलूंगा राफल मिया शाम को मिलूंगा वा वा रफन चाय हमत कैसी दिन है, के थके माधे लौट रहे है एक गिलास और भिजवाओ बेगम अपने प्रताप बाबू आए हैं अमां तुम्ही आरते दे जाओ हाँ हाँ हाँ सच पूछो प्रताप बाबू जीना फजूल है न हाँ। चाय ना पान हाँ, ये है अपने लड्डन साहब और ये सुपारी बिक रही है सरोता टूट जाए सुपारी ना टूटे कत्था कोल रहा है और इमाम काढ़ा इलायची की जगह इलायची की लाशें बिक रही हैं गुलाब तो के लिए खरीदी तो है, के के है आँग। आँग। तो आंख बचाकर कर बटेर पकड़ा देते हैं चेक करके अल्लाह सही फरमा रहे हैं सही है अजी खाक सही फरमा रहे हैं आप जैसे जानते ही नहीं सारी शक्कर तेजाब बनाने के लिए गोदामों में जा रही है जी जी अब आपसे क्या छुपाना इसी से तो बम बने का आपके यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद ईजाद हुआ होगा जरूरी है की हर नई इतना आपके पास है जी, हाँ, जी, हाँ, जी, हाँ, जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है जरूर तेज आप बन रहा है अजीब खाक बन रहा है तीस बरस नौकरी क्या की दीन दुनिया से अलग हो गए नए नए चोंचले नजर आ रहे हैं अब पता लग रहा है कि किस करवट उठा है रंग रंग देख रहे हैं जमाने के प्रताप बाबू इधर कुछ अदबी शौक शुरू किया बाजार से कुछ सामान लाना हमारा खाक लाना है नौकर पेशा की भी कोई जिंदगी है कोई चार महीने ले दे के वही इंटर के दस आने जो पहले थे वो अब भी है अरे वारे जमाने हुए भी भी मिली क्लर्की की और मर गए खाले खाले में में मगर अभी कहा पहले रिटायर तो हो चुको जी आ, जी जी जी हाँ जी, हा, जी हा, बेशक तो भाई मैं कह रहा था कि इलियत और अखबाल का कलाम हु बहू कार्बन कॉपी है दोनों एक दूसरे का तर्जुमा है हो तो सकता है दोनों साचे में लिखते रहे अब आप भी खली से तेल निकालते हैं क्या बात पैदा की है घपला हमें कौन उसके में जाना है राइटिंग खराब होगा सो दूसरे से लिखवा लेता होगा मगर नाम कर गया मेरा यार अजी खाक नाम कर गया आप रह गए क्लर्क के क्लर्क फुर्सत हो जाए तो पढ़िएगा दो कौड़ी की रुबाइया लिखता था शूक का नाम तक तो रख नहीं पाया कम वो क्या कहे है हाँ, नसीम नोया औरत न हुई फील पांव की बीमारी हो गई अगर ये आपसे किसने कह दिया कि शेक्सपियर रूबाइया लिखता था आजी साहब मुताला किया है और क्या कोई उससे हमारी खतो किताबत थी अमर रूबाइया ना कहिए दोहा कह लीजिए मगर साहब वो ड्रामा निगाह था एक महान नाटक अजी खाक नाटक नौटंकी रेड़ मार के रख दी कम ने रेड़ हम सब समझते हैं खाली वक्त में भाड़ नहीं झोक रहे हैं आप देख लीजिए ना उसी औरत को अमा क्या नाम था अमा वही जो ड्रामे में खामखा हलक फाड़ती है नाम लीजिए ना वो बला सा तो नाम आ, हा हा हा वही वही वही एक जगह कहती है खून से डरने की बात क्या जरा सा पानी डाला और खुल गया लानत है औरत न हुई बकर कसा हो गई है डेरा में हमने भी पढ़े हैं देखे हैं छप्पन छुरी छबीली भटियारन खूबसूरत बला हाय हाय हाय आज भी बासी कड़ी में उबाल आने लगता है ये होते थे हाय हाय हाय जमन लाल क्या सीने पे दोहत्तर मार के पड़ता था मेरा यार निकाल पीर सीने से के जाने पुर अलम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले आवाज़ जमाना बदल गया तुम अपनी वही मुर्गे की डेढ़ टांग उछाल रहे हो कह दिया कि आप बिना समझे बूझे टांग ना अड़ाया करें ये सब फुर्सत के काम है आप अभी टोटल कीजिए दफ्तर में है? ये सब लिटरेचर की बात है फिर आपकी नजर में लिटरेचर का क्या मिजान है अजी क्या खाक मिजान मजा आन के रह गया अली बाबा चालीस चोर पढ़ा माशा अल्लाह उस मरी मरजीना ने जीना हराम कर दिया बल्ला किस दाम से चालीस चोरों को गर्म तेल में तला है हा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हम आज के अली बाबा हैं खुदा कसम अदबी चोरों को खत्म कर देंगे हम एक नई लहर पैदा कर रहे हैं अमाद अबो है जिसमें चार घरों का भला हो हमने जो ड्रामा शुरू किया है उसमें पांच नुस्खे हैं ड्रामा ना हुआ जो शानदार हुआ हुँ हुँ अलिफ नबे नाम आलिम खा हमारे डरा में इश्क पिश्क भी है नाज नखरे भी नाज गाना भी और रोना धोना भी और ओवरऑल लहसुन के फायदे पर भी रोशनी डाली गई है खेला जाएगा? बावर्ची खाने में। <laughs> सुनते हैं रफ़न साहब आए हैं, कोई जरूरी काम है बुढ़ा तो पढ़े जूते सा फैलता ही जा रहा है मुझे जरूरी स्टेटमेंट पूरा करना है कह तो मैं घर पे नहीं हूं। फो, फो, भी लीजिएगा क्या हर्ज है बेचारे रिटायर हो गए हैं मन नहीं लगता होगा तुम नहीं समझोगे सुशी ये नया अलीबाबा रोज एक नया सिमसिम खोल रहा है परसों के तरबूज का आचार क्यों नहीं पढ़ सकता कल कहने लगे मोहल्ले के बच्चों की ग्रामर ठीक करनी होगी बिना ग्रामर के अर्थमैटिक तक कमजोर रह जाती है मैं पूछता हूं कि रिटायरमेंट के पहले ये कहां दफन थे क्या कर रहे हो प्रताप बाबू जी मातम कर रहे हैं अपने रिटायर न होने का अभी हाजिर हुआ हजूर लीजिए सुशील जी अब ये स्टेटमेंट आप पूरा कर लीजिए मैं उनका प्रवचन सुना आया हजूर आया रफन तशरीफ लाइये तशरीफ हो ओहोरिया चबाई जा रही हैं आग चबा रहे हैं भाई एक आवाज उठानी है बहुत जल्दी है उसे उठाना कहां पड़ी है मजदूर बुलवा कहाजिये आपको बस मजाक सूझता है भाई ये लड़के कहाँ जा रहे हैं आखिर ना मुँह में दांत ना पेट में आख और नेपोलियन बने फिर रहे हैं अमा पतलू देखिये गोया सारंगी का गिलाफ चढ़ा लिया हो ऊपर से डांट ली कमीज रंग जोड़ी हो बाल छह मंजिली इमारत 32 इंच का सीना और देखिए पानीपत की लड़ाई आ रहे हैं अल्लाह कसम अपने ये तामझाम झाम पाले तो कान उखाड़ कर हथेली पर दर्दू चबला अपने घर में मैं ये चोंच ले भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अमा ये हैं या सुरमा देखिये इधर देखिए इधर देखिए, खुदा कसम रिटायर हो गए मगर बाल हुकुम के इक्के जैसे काले हैं, है? सीना कुछ कम गजबर है अपने अपने वक्तों का झंडा सभी ऊंचा करते हैं रफन साहब आज उनका झंडा ऊँचा है आजाक झंडा गिर है बांध लीजिए कि हमने दुनिया देखी है क्या क्या समझते हैं? क्या समझते हैं हैं आप रिटायर्ड आदमी को हम बूंद बूंद टपकाया गया तजुर्बे का वो है जिसे 55 बरस बाद से निकाला गया हो है? अब देखिए इन साहब जादों को अमां वो जो सुरमेदानी बने चले आ रहे हैं लगता है जैसे सर्कस का इश्तेहारों है किसी भले माँ बाप की औलाद मालूम पड़ते हैं भला है? की क्या बात है? अरे वो तो शकील मियां आपके साहबजादे साहबजादे अजी अच्छा मैं हूं। मैं चलता चलता आपको जहमत भी बस करता जहमदी आधाबंद सुनिए तो रफ़न साहब चाय तो पीते जाइए शक्कर की है अजी खाक सब बालाई मलीदा करके हैदे बाबा चालीस चौचले अभी अपने के सक्सेना की लिखे ये झलके सुने निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ